फ्टवर्द अर्थात अंत भाषण श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में 7 मार्च उन्नीस को भारतीय राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान के निमित्त आयोजित भोज के अवसर पर अपना भाषण समाप्त करने के उपरांत महासमाधि यानी एक योगी का शरीर से अभिज्ञ अंतिम प्रस्थान में प्रवेश किया विश्व के महान गुरु ने योग के मूल्य यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों को जीवन में ही नहीं अपितु मृत्यु में भी प्रदर्शित किया उनके देहावसान के कई सप्ताह बाद भी उनका अपरिवर्तित मुख अक्षयता की दिव्य कांति से दैदीप्यमान था फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क लॉस एंजलिस जहां महान गुरु का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से रखा गया है के निर्देशक श्री हैरी टी रोवे ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक प्रमाणित पत्र भेजा था जिसके कुछ अंश इस प्रकार है परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण और अपूर्व अनुभव है उनकी मृत्यु के दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी ना तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और न शरीर तंतुओं में शुष्कता ही आई प्रतीत होती थी शवागार के वृत्तीय इतिहास से हमें जहां तक विदित है पार्थिव शरीर के ऐसे परिपूर्ण संरक्षण की अवस्था अद्वितीय है योगानंद जी का शव स्वीकार करते समय शवागार के कर्मचारियों को यह आशा थी कि उन्हें शव पेटिका के कांच के आवरण से साधारण वर्धमान शारीरिक क्षय के चिन्ह दीख पड़ेंगे हमारा विस्मय बढ़ता गया जब निरीक्षण के अंतर्गत दिन पर दिन बीतते गए किंतु उनकी देह परिवर्तन के कोई चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुए प्रत्यक्षत योगानंद जी की देह निर्विकारता की अद्भुत अवस्था में थी किसी समय उनके शरीर में तनिक भी विक्रियात्मक दुर्गंध नहीं आई सत्ताईस मार्च को शव पेटिका पर कांसे के ढक्कन को बंद करने के पूर्व योगानंद जी का शारीरिक रूप ठीक वैसा ही था जैसा सात मार्च को सत्ताईस मार्च को भी उनका शरीर उतना ही ताजा और विकार रहित दिखाई पड़ रहा था जितना मृत्यु की रात्रि को सत्ताईस मार्च को ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा जिससे यह कहा जा सके कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का तनिक भी विकार आया हो इन कारणों से हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि परमहंस योगानंद जी का उदाहरण हमारे अनुभव में अभूतपूर्व है 1977 में श्री श्री परमहंस योगानंद की महासमाधि की 25वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक अभिनंदनात्मक डाक टिकट जारी किया इस डाक टिकट के साथ सरकार ने वर्णनात्मक पर्चा प्रकाशित किया जिसका अंश इस प्रकार है ईश्वर के लिए प्रेम और मानवता की सेवा का आदर्श परमहंस योगानंद के जीवन में पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ यद्यपि उनका अधिकांश जीवन भारत के बाहर व्यतीत हुआ फिर भी उनका स्थान हमारे महान संतों में है उनका कार्य पहले से अधिक बढ़ और चमक रहा है और ईश्वर की तीर्थ यात्रा के पथ पर हर दिशा से लोगों को आकर्षित कर रहा है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सभी सत्यानावेशियों की कृत संकल्प है प्रवचनों एवं कक्षाओं तथा हमारे ध्यान मंदिरों में आयोजित किए जाने वाले ध्यान सत्रों एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों तथा रिट्रीट कार्यक्रमों के ब्यौरों एवं हमारी निशुल्क चिकित्सा शैक्षणिक आपात सेवाओं तथा अन्य धर्मार्थ गतिविधियों की अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.yssofindia.org देखें अथवा हमारे शाखा मठ से संपर्क करें योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया परमहंस योगानंद पथ रांची 834001 झारखंड हमारे फोन नंबर हैं जीरो सिक्स फाइव वन टू ऑप्शन जीरो सिक्स फाइव टू फोर सिक्स जीरो जीरो सेवन वन से लेकर सेवन फोर तक मोबाइल नंबर से नाइन वन नाइन फोर थ्री वन नाइन वन सेवन फोर फोर फोर और नाइन वन नाइन फोर थ्री वन नाइन वन सेवन फाइव फाइव फाइव इसी के साथ श्री श्री परमहंस योगानंद कृत योगी कथामृत समाप्त होती है